सापनर पुनर्विचारना की मरता इतुचित है अविचारना किसलिए की जा रही है को कहा गया था पूर्व गृह देव स्त्री बुद्धि स्त्रता यही पूर्व जो वस्तु में बुद्धि है उसकी स्थिरता करने के लिए क्या पूर्व गृहता उसे जो समझा रहे हैं यदि तुम मानते हो उस आध्यात्मिक में माने मनुष्यों में और देवों में जो आत्मा है वह ब्रह्म है तो वो तुमने थोड़ा ही जाना देवेशोपि सुवेद सोप्यास्य मान्यता यह सोपि अस्य ब्रह्म रूपम धर्मेवि नूनम देवेश सुवेदह देवों में भी जो आत्मा है उसको मैंने सुष्ठु जान लिया है ऐसा ही तुम मानते हो तो वह भी तेरी मान्यता उस ब्रह्म के विषय में थोड़ा ही है समझो ब्रह्म के क्षुद्र रूपदा था रूप को आपने जाना है पूर्ण रूप में उसको निरुपाधिक स्वरूप को नहीं जाना है ऐसे निश्चय होता है अस्मा हुआ जो है किसी का भी विषय नहीं हो सकता अथवा दूसरे भी ढंग से कहा जा सकता है इसको अल्पमेव अध्यात्मिक मनुष्यु देवेश आदिदेविकम अश्रमण यद रूपम तीस संबंध है अत यूं भी कह लो इस ब्रह्म का जो आध्यात्मिकम मनुष्यु आध्यात्मिकम का तात्पर्य क्या तम इतम अर्थ आध्यात्मिक मनुष्यु कर्य तुम इस कार में आप ग्रहण कर रहे हो तो अल्पमेव वह तुमने मनुष्य रूपी उपाधि में विद्यमान या आध्यात्मिक जो आत्मा है तुम पदार्थ के द्वारा ग्रही भूता है वह जो यदि वाच्यार्थ है उससे तुम पदार्थ के को तुम मान रहे हो ब्रह्म करके तो समझो कि तुमने थोड़ा ही जाना है इसी प्रकार से अथा देवेश माने आदि देवी का, ब्रह्म का जो आदिदेविक स्वरूप है तथा देवताओं का आत्म रूप में जो ग्रहण किया जाए जो आदिदेविक स्वरूप वह ब्रह्म का स्वरूप भी तत् अल्पमेव तद अल्पमेवि सम वह भी थोड़ा ही है क्योंकि ब्रह्मगा आध्यात्मिक स्वरूप ब्रह्मगा आदिदेविक स्वरूप दो ही नहीं बल्कि ब्रह्मगा अधियज्ञ स्वरूप ब्रह्मगा अधिभूत स्वरूप ब्रह्मगा अधिवेद स्वरूप पंच अधिथिया ना गीता में ये पांच औरियों का जो ब्रह्म स्वरूप लिया जाए वो अल्पमेव अब अगला सूत्र आ रहा है अथन् मीमांसाया मंत्र में अथनु शब्द आया वो अथनु शब्द का क्या है अथनु मीमांस में बता अथनु मीमांस में वते जो मंत्र में आया अथनु इति मीमांसाया हेतु सूत्र ये भी लेकिन उपसूत्र ही है पूर्व सूत्र की ही और स्थिरता क्यों किया जा रहा है स्थिरता कैसे किया जाता है विचार के द्वारा किया जाता है इसे स्थिरता व्याख्या के लिए ये सूत्र होने से सत्रवा का ही सूत्र के ये दूसरा भाग माना जाता है अलग अट्ठारवा करके गिनती नहीं किया गया है सेवनटीन ए लिखा 18 नहीं है उसी सूत्र को उपूत्र यस्मा धर्मेव सुतम ब्रह्मण रूप अन्य उत्तवाद सुविधे चम मन से अथो अल्पमे तत्व ब्रमण रूपम यस्मत अथनु तस्मासम एवं अध्यापित्रिचार्यमे तो इस तरह से इसका इसको हरमेव सुविधम ब्रह्मो रूपम निश्चित रूप ब्रह्म ब्रम का जो स्वरूप है उसको कोई कहता है सुविधे तो समझना वह आदमी अभी थोड़ा ही जाना है उसको सही से उसको नहीं जाना है यादृश रूपम तम अमस्था देवेश मन सौ मन साफ कहते हैं जिस प्रकार का जब ब्रह्म का स्वरूप ग्रहण किया उसी प्रकार के यदि देवों में भी तत्म पदार्थ वाच्य रूपण ग्रहण करोगे तो क्षुद्रता ही उसमें सुपाविर होने से वह नूनम निश्चित अल्पमे धर्मेवी तो हेतु कोई प्रदर्शन कर रहे हैं आप देखिए यदि ब्रह्म जो रूप सुवेद करके ग्रहण किया जाए वह निश्चित रूप न अल्प ही होता है क्यों अन्य क्योंकि विदित से भिन्न अब आप कर रहे हो सुवेद तो विदित हो गए ना आपके लिए फिर घटवत का मत किस का प्रयोग हय घटेद मैं या करके जान लिया, जान लिया। तो सुवेदा तुम करोगे फिर तो इस आगम के विरोध में तुम बोल दिए। दिएम क्या कह रहा है? है अन्य देवता विदिता और आव कर विदित हो गया तो आगम विरोध हो गया सुवेदि छम कर रही है और अन्य देवतात्म पर आप क्या मान रहे हो स्वेदितिचे मन अतो इसलिए अल्पमे तुमने थोड़ा ही जाना क्या में जान रहे हो तो तो इसलिए तुमने जो ब्रह्म का स्वरूप जाना है वह अल्प ही है स्वित है क्षुद्र ही है जिसलिए अथनु अथनु मरे तस्मात इसे आज भी तुम्हारे वह विचार यही है अध्यापी ते तवा ब्रह्म अन्यत्र भी कहा गया इसको तुभ्यम ब्रह्म तुम्हारे लिए आज भी वह ब्रह्म विचार्य है ऐसे भी अन्यत्र कहा गया है तो तुम्हारे द्वारा ऐसे लेंगे तुम तो जो तुम्हारे लिए ये होता है तब्ठी बलि बोल रहे हैं आप विचार यमे वो विदित अविद प्रतिषेध भव कब तक विचार करना है चाहिए है जब तक तुमको वो आगम के त्वर का आवाज और क्या विदित और अविदित का प्रतिषेध कथन करने वाला वह आगमार्थ का अनुभव जब तक नहीं होगा यहां साफ साफ करने का अनुभव करने तक कार्य इसको बार बार बारे साक्षात्कार साक्षात्कार पर्यंत मेहनत करना है विचार करना है जानना समझना ये सब से चलेगा नहीं अनुभव करना जरूरी स्वयं अनुभूति प्रकाश नाम से ग्रंथ भी लिखा गया इसलिए अपरोक्ष अनुभूति भी ग्रंथ लिखा हुआ है लेकिन अनुभूति के बिना जो है केवल समझने से जानने से अपने बुद्धि के स्तर पर ही केवल ग्रहण किए हुए रहने से काम होता नहीं है ऐसा जाना व्यक्ति हो तुक <adium> हो जाता जाता है है ज्ञान का मैं जानता होता इसलिए बुद्धिस्तर के भी टिकना नहीं है बुद्धि को भी मिटाना है अहंकार को भी मिटाना है सबको मिटाना है विरजाओ में ही होता है मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निस्वाहा स्वाहा करके सब को स्वाह कर दे अहंकार को स्वाह कर दे बुद्धि को स्वाह मन को स्वा, सब को स्वाह सब इंद्रिया शरीर सब सबको गिना जाता है ए टू जेड कोई चीज ऐसा है ही नहीं और जिसको आपका मैं मेरा ये दोनों खत्म हो जाता है विरजा में सब खत्म करा देते हैं अब किसको आप कहोगे मेरा ये शरीर को कहने नहीं शरीर को तुमने तो स्वाह कर दिया अस्थि मास सब गिना दिया तन स्वाहा हो गया साहब कह अब क्या रह गया इसे कहते हैं वैरागी लोग लो महात्मा लो ऐसा नहीं ऐसा भूत है प्रेत है भूत प्रेत घूम रहे <laughs> स्वाहा कर दिया जला दिया खुद का भी पिंडदान दे दिया अब क्या रह गया ये तो भूत है ये तो हाँ भूतार्थ है हम लोग भी कहते हैं भूत रही भूतार्थ तो हम है हम भ्रम कहते जब तक और का प्रतिशेष रूप जो आगमार्थ है वो जब तक नहीं होता है तब तक, तक विचार करना चाहिए यह इसका मन शिष्य से मीमांस अनंत्रोक्ति तब उसके जवाब में क्या कहता है शिष्य तुरंत नहीं बोला चला गया वहां से भाष्कर कहेंगे कहीं दूर चला गया जंगल में एकांत में बैठ गया चिंतन किया खूब विचार किया नित्यासन किया हवा करके लौट के बोलते हैं मन मानता हूं कि मैंने उसे जान लिया है मन विम अमरीका मन सामान्य कथन करता है उसके पूछे कैसे तुमने जाना नो न वेदी वेद नहीं जानता हूं ये भी नहीं कह सकता जानता हूं ये भी नहीं कह सकता ऐसे ही मैंने इसको समझा मेरा अनुभव यही है कि मैं उसे जानता हूं ये भी नहीं कह सकता और उसे नहीं जानता हूं ये भी नहीं कह सकता यदि जानता हूं कह देता हूं तो आगम का विरोध हो जाता है नहीं जानता हूं कहता हूं तो, तो आप कहते तुम तो गदा है फिर कुछ भी नहीं समझा वेदांत को क्या फायदा तुमको पढ़ाने का नहीं जानते कुछ भी इसे मैं ये भी नहीं कहता मैं नहीं जानता यह भी नहीं कहता जान नो न इसकी व्याख्या करेगा फिर मन को ही बताएगा इति शिष्यस्य से मीमांसा अनंत्रोक्ति प्रत्यत्र है यह असली सूत्र है ये भी उसी का उप में से है सेवनटीन बी है तीसरे सत्र ख सत्रह सत्रह सत्रह क सत्र खे बी प्रत्य संगते है क्यों उसी में हेतु है हो गई है क्योंकि उसके आगव प्रत्यय आचार्य प्रत्यय स्वानुभव प्रत्यय तीनों प्रत्ययों की संगति एक साथ बैठ गया कहीं पर स्पर विरोध नहीं रहा पहले विरोध था ना क्योंकि पहले क्या था सुवेदा था सुवेदा में क्या था अन्य देव वि और आपने विजित दिया है तो परस्पर विरोध हो गया था आप का परस्पर विरोध नहीं रह गया व्याख्या करेंगे शिष्य आचार्य मीमांस्यस्तु वस्तु निश्चय उस वस्तु, वस्तु, वस्तु का सम्यक प्रकाश निश्चय करने के लिए विचालित वह शिष्य है चलायमान कर दिया गया शिष्य को बुद्धि को झकझोर दिया गया है तो क्या किया उसने आचार्य के द्वारा गया था, से मेवते आचार्य आचार्य के कह दिया गया था कई तुम्हारे द्वारा विचार करने योग्य ही अभी ब्रह्मा, तब तो उसने क्या किया एकांत समाहित भूतवा एकांत में चला गया और समाहित समाहियों समाहित कर लिया पंच पंच ज्ञान कर्म अंतरणत्रय सब को समेट लिया समेट करके विचार्य अपने साक्षी भाव में स्थित होकर केवल आगम और आचार्य के वचनों को चिंतन करना शुरू कर दिया पूर्ण एकाग्रता के साथ उस आगमार्थ का और आचार्य उपदेशों का जब चिंतन किया सुपरिश्चित सन यथोक्तम विचार्यथोक्तम सुपरिश्चित सनोक्त को विचार करने के पश्चात सुपरिश्चित सुनिश्चित नहीं है सुवेद नहीं है सुपरियोसर जुड़ गया सुष्टु विचार्य परिता सुष्टु विचार्य परिता मन आचार्य भवन निश्चिता सुषु विचार्य आगमात आचार्योपदेश परिकार निश्चित परिका। विचार किया आगमार्थ का और आचार्योपदेश और सम्यक पूर्ण रूपेण अनुभव कर लिया अनुभव के पश्चात निश्चय करके आहा सन आहा ऐसा होते हुए उसने कहा है क्या कहा है मनि अभी जो कहा हुआ बात है वो तीनों प्रत्ययों का संगीत कौन तीन देखो बता रहे आगम आचार्य आत्मानुभव प्रत्यय ये तीन प्रत्यय आगम प्रत्यय आचार्य प्रत्यय आत्मा अनुभव प्रत्यय त्रयस्य एक विषयत्वी एक विषय हो गया आप कहीं भी किंचित विरोध नहीं रहा आगमार्थ में आचार्योपदेश में और स्वानुभव में कहीं भी किंचित फर्क नहीं रह गया जो आगम कर रहा है और जिसको पहले आचार्य लक्षणों समझाया था उसके अनुरूप उसका अनुभव स्थापित हो गया तीनों का एक विषय ते संगति होने का नाम ही संगति। भी विषय भेद हो गया तो असंगति मानी जाएगी विसंगति हो गया है तब विचार्यता एवं ही सुपरिविष्टिता विद्या सफला सै न्याय प्रदर्शित होती के द्वारा एक न्याय आप मान लो प्रदर्शन नियम प्रदर्शन कर न्याय से तत्परिया नियम प्रदर्शित जो कोई व्यक्ति वेदांत पढ़ता है श्रवण करता है गुरुमुख से आगमार और गुरु के उपदेश को लेकर के क्या करना चाहिए वो नियम बता दे समझ गया कथा करवचन करने में लग गया यह नहीं करने का नियम बता रहे क्या करना है उसको ऐसा एकांत में जा करके विचार करके निर्ध्या करके अनुभव करना जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक उसे पीछे नहीं हटना है वो एकांत वास में रह जाना है चाहे पूरा जन्म लग जाए लगे रहो नहीं, नहीं आनेगा <laughs> क्यों आनेगा संशय होगा तो विचार करने आओ <laughs> रह गया तो विचार करने आना चाहिए गुरु के पास और जब निश्चय हो गया सुपर निश्चय सुनिश्चय नहीं सुपर निश्चय जब हो जाएगा तब जो उसके होना है जगत कल्याण आपके द्वारा प्रवृत्तियां हो नहीं होगी तो नहीं होगी अपने में मस्त। जो करने वाला करेगा तुमको क्या ठेका क्या ये <laughs> तो मैंने कहा कर्म जी है तुम्हारे अंदर प्रेरणा होगी आएगा आ जाओगे करोगे अरे प्राण क्रम नहीं है तो वही रह जाओगे क्या फर्क पड़ना भेज देना कीर्तन करने के लिए उन्होंने कहाजा कीर्तन तो करने कहाजा है पढ़ने भेजा, है। भेजा।, तो पढ़ने भेजा, है। और पढ़ने भेजा आप लोग पहले से पूरा प्रैक्टिस करने लगे हो जाके वे करना है करके आपकी कमी है उन्हें थोड़ी बताया कि जाओ इसलिए पढ़ाई करना तो एकदम बढ़िया कीर्तन कर कमा के ला सकोगे इसे थोड़ी भेजा है अपनी कल्पना है। इसलिए कहते हैं क्या नियम है? सुपरिष्ठिता विद्या विद्या सुपरिष्ठिता भवती सफलाच भवती अनिश्चिता इस प्रकार से सुपरिष्ठित विद्या ही सफला होती है अनिश्चिता विद्या कभी सफल नहीं हो सकती है इति न्याय टिप्पणी नंबर एक नियम प्रदर्शित नियम प्रदर्शित किया मन्ये पर निष्ठित निश्चय विज्ञान प्रतिज्ञा हेतु मनिता में उसने कहा है वह तारीख तो के समान जान लिया ये इस में नहीं कहा है उसने जो स्वयं के अनुभव पर निष्ठित है निश्चित विज्ञान प्रतिज्ञा पूर्वक हेतु कथन यहाँ पर हुआ है हेतुक्ते एक हेतु संग मीतम इत्यादि न क्योंकि जो आनंद गिरी कार्य कहते हैं कि देखो ये जो कह रहा है किस आदर पर कह रहा है इसलिए लौट ऑफ में विकल्पों के देव समझो इसको मयावीतम ब्रह्म किम प्रतिवचन दधा उत आकर का बोला मया मैं मे विजिता ब्रह्म ये जो कहता है तो वो जो कहा उसका क्या कि वचन दधा उत अवीतम न आद्य क्या मैं उसके जवाब में कह रहा हूं विचार करने के बाद या नहीं जान रहा हूं इसलिए कह रहा हूं दोनों ही नहीं हो सकता आचार्य आगो प्रत्योधाद वेदन विषेत्र घटवद अप्रमत प्रसंगाद वेदित तृत्व विकारित आपताच आगम और आचार्य प्रत्येक विरोध हो जाएगा यदि हम कहते हैं सम्यक विदितम सु विदितम ऐसा कहते हैं फिर तो घटवत ब्रह्म को जानना हो गया घटवत ब्रह्मत प्रसंगा जड़ हो जाएगा ब्रह्म में, और इतना ही नहीं वो जानने वाले में वेदिता हो जाऊंगा फिर विकारी हो जाऊंगा मैं भी अब घट को जान फिर पट को जानूंगा फिर मट को जानूंगा तो जानती ही रह जाऊंगा तत् ज्ञान को लेकर के तत्व विकारवान हो जाऊंगा इसीलिए मन सुविधिता ये नहीं हो सकता का भी नहीं कर सकता। नहीं भी भी मैं जानता क्यों गोपाल प्रसंगात समान हो जाऊंगा फिर मैं भी। या गोपा से तात्पर्य आदमी जो अनपढ़ मूर्ख उनके जैसे मेरे को भी समझे कुछ नहीं समझा बेकार है तो तुष्टि अवस्था ने वा अब प्रतिभा प्रसंगा इच्छुप छाप बैठा रहो कहेंगे लो ग आरोप लग जाएगा मेरे को चुप भी नहीं बोलते कुछ तो जवाब तो, तो देना पड़ेगा गुरु को आकर के मैं कुछ समझाऊ कि नहीं समझाऊ कुछ तो बोलना ही पड़ेगा नहीं तो कहेंगे इसका प्रतिभा नहीं इसकी दिमाग कुछ ही प्रतिभान नहीं हो रहा है अर्थात कुछ भी दिमाग में गया ही नहीं ये सोचेंगे यदि विचार या इस विचार करके एक एक पक्ष दोष परिजही एक एक पक्ष विद्यमान दोष परिहार करने की इच्छा से शिष्य बड़ा सोच समझ के जवाब देता है गुरु को आकर के विदितम आवित समुचित क्या जवाब दूंगा एक समुचित जवाब दूंगा ऐसा समुचित जवाब क्या जवाब है वो विदितमित नौ ये समुचित जवाब है शिष्य का अज्ञान संशियात विदितम दोनों कैसे हो सकता है एक ब्रह्म में क्योंकि ब्रह्म विषय का अज्ञान नहीं है ब्रह्म विषय का संशय नहीं है इसलिए विदित है वो ब्रह्म लेकिन घटो कहने लगो वो नहीं इसलिए कहते वेदन विषय तो भावाच्य अविदित सामान्य जैसे बाह्य घटादियों में ज्ञान रूपी क्रिया का विषयत्व तो ग्रहण जैसे किया जाता है वैसे मैंने ज्ञान रूपी क्रिया के तरह तो विषयत्व ग्रहण ब्रह्म को नहीं किया इसलिए मेरे, मेरे लिए ब्रह्म अविदित भी उस दृष्टिया ज्ञान विषयत्व वह मेरे लिए ब्रह्म अविदित है और अज्ञान संशयाभावित है इस कौन से में कहता है है ब्रह्म मेरे लिए ये स्वरूप इस प्रकार से वह प्रतिवचन दिया मन विदि प्रति संगति संघटन एक विषय किमर्थम उच्य तार्किक है निश्चय प्रत्येक संगति का संगठन पूर्वक एक विषय में तीनों प्रत्ययों को लगा करके परस्पर अविरुद स्थापित करने की क्या जरूरत पड़ा वो अपने अनुभव को अपने ढंग से कह देता आगम और आचारोपदेश को मिलाने की क्या जरूरत थी तब कहते हैं कि बात ऐसा है क्योंकि न्यायिकों का सभी तार्किकों के का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है संवाद अधीन प्रामाण्य सामान्य उन लोगों का एक दृढ़ निश्चय है संवाद के अधीन ही प्रामाण्यता होता है आपके अकेले की बात नहीं मानी जाएगी आपका बात दूसरों के अनुभव के साथ साठगांठ होनी चाहिए सामंजस्य होनी चाहिए नहीं तो आपके अपने अनुभव को पुरस्कार कर देंगे नहीं आएगी गलत सर्वानुभव के विरुद्ध हम कुछ कथन करते हैं द्ध पहले है, कोई भी बात होता तो शास्त्र सभा बुलाई जाएगी उसमें अपना वक्तव्य रखेगा दूसरे नौका जोखा करेंगे नहीं सवाल पर सवाल उठाएंगे तुमने किस आप कहा से लाया कैसे हुआ ऐसे आधार है वह अपना फिर शास्त्रार्थ होगा निर्णय होगा नहीं तुमने जो विचार तुम्हारा है बिल्कुल ठीक है या नहीं है फैसला हो जाता है, जिसको खंडन करना चाहता है और दोनों को अच्छे से जानने वाला होना चाहिए यह न्याय का खंडन कर रहा है वेदांत ही व्यक्ति मध्यस्थ न्याय भी अच्छी तरह से जानता है वेदांत भी अच्छी तरह से जानता है और दोनों में भी किसी पक्ष का पक्षपात ही नहीं रहेगा ऐसे तटस्थ पुरुष को मध्यस्थ बना करके वह विचार को लेकर सामने रखा जाता है फिर विद्या सभा में सभी विद्वानों के संवाद सुन करके तो स्वीकार है, तो है। तो विरोध यदि तार्किक स्थित है निश्चयार्थम तार्किक जो सिद्धांत स्थिति है उसके अनुकूल निश्चय करने के लिए प्रत्येक संगति करना आवश्यक हो गया स्वयं का अनुभव रूपा प्रत्यय आचार्य उपदेश रूपा प्रत्यय रागमार्था प्रत्यय में संगति बैठ गया यह तीन अलग अलग संवाद है आगम संवाद आचार्य संवाद स्वानुभव संवाद तीनों संवाद जब हो गया संवाद अधीनभूत यह जो प्रत्यय है वो कैसा है प्रामाणिक है स्थापित हो गया अच्छा तो वो जो कह रहे वीतावीतम उभयात्मकम म निश्चय थी वह निश्चय अप्रामाणिक नहीं है ये निर्णय करने के लिए यहां संगति को बिठाना पड़ा स्वधा प्रामाण्य पक्ष है तो आगमार्थ है प्रत्यंत संवाद तात्पर्य दोतक यदि आप कहोगे भाई ज्ञान तो स्वतः प्रामाणिक है आप वेदांती के मत में यदि वह पक्ष लेते हो तो कोई आपत्ति नहीं फिर तो हम कहेंगे आगमार्थ संवाद तात्पर्य आगमार्थ में आचार्य प्रत्येक और शिष्य के स्वानु प्रत्यय जो संवाद है वह केवल आगमार्थ में ही तात्पर्य का हो जाएगा कि आगमार्थ में जो तात्पर्य तत्तात्पर्य अविध तात्पर्य है, है आचार्य उपदेश में और स्वानु भाव में इसका द्योतन करने के लिए है और प्रतिबंध निराशे न उपचारे न मुक्ता उपचार उपचारो उपचार उपा, उपायो द्वारा इत्यादि परच्य होता है यकोट टुकड़ा है उपचारा टिप्पण नंबर आठ में उपचारा उपायो द्वारा इति इसलिए उपचार शब्द का अर्थ क्या है उपाय अथवा द्वार मैंने प्रतिबंध निराश द्वारे ऐसा पंक्ति बनेगा उसका प्रतिबंध निराश द्वारा दर्थ दचार्योपदेश और स्वानुभाव आगमार्थ में यह तो तात्पर्य तो कैसे हो रहे हैं प्रतिबंध निराश द्वारा सब के, के ज्ञान प्रतिज्ञा तो उठते है यह अंतिम भाषपंक्ति थी इस मंत्र काला का, मंत्र द्वितीय खंड का अंत में कहा मन जो कहा उसने वह पर निष्ठित निश्चय विज्ञान प्रतिज्ञा हेतु तो हे। क्या है वो स्वयं समझा रहे देखिये पर निष्ठितम यदि भी वो एक नंबर वहीं ऊपर छाप दिया है है ना समाप्त क्या करके याना चाहिए तुल्यता ये आना चाहिए तुल्यताई के बाद होना चाहिए याना चाहिए तुल्यता ई के बाद नंबर खत्म भाषण समाप्त होता है पहले मंत्र का परनिष्ठितम मे सफलाम क्या है निश्चय विज्ञानम प्रति जानी आचार्य आचार्याल्यता प्रतिज्ञा हेतु ना परिष्ठित निश्चय विज्ञान प्रतिज्ञा तो हेतु भाषाकार अपने ही इस वाक्य का व्याख्या कर रहे हैं परिष्ठित मने सफलम निश्चयात्मक विज्ञानम निश्चय विज्ञानम उसका केवल विज्ञान सबसे बोल दिया भाषाकार निश्चयात्मकम विज्ञानम सफलम निश्चयात्मक यद विज्ञानम तीते उसकी प्रतिज्ञा करता है चेरा कैसे प्रतिज्ञा कर रहा है आचार्य आत्मनिश तुल्यता आचार्य उपदेश और आत्मानुभव इन दोनों की सदृशता सामान्यता संगति को दिखाने के लिए क्या कहता है वह दूसरे मंत्र में बता रहे थे दूसरा मंत्र में कहता है नाहम मन ने स्वे देती सबसे पहले कहता है मन ने तो कह दिया फिर खटका बोलने लगा वो जब आचार्य ने सोचने लगे तो मन्य फिर आके वही बोल रहा है पहले सुवेदा बोला और सु को हटा करके भीतम बोल रहा है इतना तो फर्क कर दिया फिर आचार्य को यह ना कहा विचारे में वो पुनः इसलिए फट से जवाब में बोल दिया शिष्य नहीं नहीं ना हम मन ने सु मैं उस ब्रह्म को सुवेदा करके नहीं मानता यदि मैं आ करके सबसे पहले क्या कहा शिष्य ने मन ने वेदम कहा तुरंस आचार्य के मन में कहीं संशय ना आए, फिर तो उसका हाल वही कही रह गया पहला जैसा तो इसलिए कहते नहीं नहीं ना कि नाह मन स्वीदेतु महा उसी में हेतु दे रहा है वो क्या हेतु दे रहा है वो ना मन्य स्वेदी प्रश्न पदभाषी के अनुसार जो है यहां पर क्या था अहम और लेकिन वाक्यभाषा भास्कर क्या ले रहे हैं इसको आहा बिंदी रहित ले रहे हैं ना हम मन पदभाष के अनुसार और वाक्यभाषा के अनुसार क्या ले रहे हैं न अह मने न एवि नई मन स्वेदेति ऐसा कर रहा है श्रम कर भास्कर अह दी अवधारणा अर्थो नहीं पा तो नहीं, नहीं वन्य था अहो है अवधारणार्थ नहीं पाते इसलिए निचोड़ क्या निकलेगा ये वर्त तो ले लो के तो लोग मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सुवेदी पहले मेरे को भ्रांति हो गई थी सुवेद ऐसे सोच लिया था अध्यात्म में विद्यमान जो आत्मा है वही ब्रह्म है ऐसे पकड़ लिया था अब समझ में परिछन नहीं है अध्यात्म उपाधियों से परिछन आत्मा ब्रह्म नहीं है यह मेरे को पक्का हो गया है, इसलिए मैं पहले जो जानता था सुवेदा में वैसा नहीं है ज्ञान सुवेदा देखो जब तक मेरे को ये सफल अनुभव युक्त परिष्टित ज्ञान नहीं हुआ था तब तक, तक मेरे बुद्धि क्या ग्रहण की हुई थी सुवेद सुष्ट वेद हम ब्रह्मी विपरीत मम निश्चय देखो सुष्ट वेदा, अहम ब्रह्म मैंने उस ब्रह्म को सुष्ट जान लिया ऐसा मेरा विपरीत निश्चय था विपरीत मम निश्चय आसित था अब नहीं गया खत्म अज्ञान मिट गया तो सारा स्वाओ विपरीत भावना संशय सब मिट गया तो अब हाँ वो विपरीत निश्चय क्या सोम ने सो विपरीत निश्चय अपजाम हट गया चला गया मुझसे दूर हो गया वो नष्ट हो गया का ताप पर से? वो चला गया कहते नहीं आपने जो विचालित कर दिया ना ये मेरे को जगा दिया विचालित नहीं करते तो मैं तो गलत निश्चय लेके घर चला गया होता कहते है भगवत भी विचालित उस्या? भुता, स्वात रूपात वो वो वो क्यों चला गया क्योंकि मेरे का विरुद्ध है ज्ञान वो, वो, वो दोनों मिट गए क्या मेरा अनुभव का वो विरुद्ध होने से नष्ट हो गए प्रत्याग विरुद्धता कैसा प्रत्यय है आपके द्वारा विचालित किए जाने पर विचालित यथोक्ता फलभूता पंचम सब इकट्ठा लेना है यथोक्त जो अर्थ है आगमार्थ और आचार्य उपदेश रूपार्थ इन दोनों का मीमांसा विचार करने का फलभूत मेरा अनुभव का विरुद्ध होने से वि नष्ट हो गए ऐसा अनुभव हो जाएगा वृद्धि जुड़ेगा फलभूतार्थ ृद्धत् अपजगाम दूसरा कद स्वात्मात्व निश्चय रूपात सम्यक प्रत्यात्म स्वात्मत्व निश्चय रूपात मेरे अपना जो स्वरूप है वही वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है यह निश्चय रूप सम्यक् ज्ञान का विरुद्ध होने से भी वह पूर्व जो मेरा विपरीत प्रत्यय था वह तो ना मन सुन्य सूती मैं बिल्कुल अब नहीं मानता कि मैंने ब्रह्म को सुवेद घटवत सुन्य यही मेरे निश्चित कह दिया विपरीत प्रत्यय से सम्यक ज्ञान विरुद्धता क्योंकि जो भी विपरीत प्रत्यय होता है निश्चित रूप में वह का वृद्ध होता है एकदम विपरीत प्रत्यय जो है वह तो सम्यक क्या है शक्ति उसका से जैसे शक्ति हो हो गया नष्ट जाता है तदु मैनेकान का उदय मात्र से का विपरीत प्रत्यय अगत विपरीत प्रत्यय खत्म हो जाता है न केवल विपरीत प्रत्यय से संशय से, से? से अभावत्म निश्चित केवल और संशय पक्का हो गया ऐसी बात नहीं ये विपरीत प्रत्यय और संशयों का जो कारण है इनकी जननी जो माँ है अविद्या है अज्ञान है वो भी मर गई खत्म इसीलिए मेरा पक्का निश्चय हो गया खत्म तो हो गए ना अब यदि वो बनी रहा तो फिर संशय पैदा कर सकती ना गड़बड़ है ना, गड़ ना अविद्या बनी रहेगी तो कभी भी फिर वो नाटक करना शुरू कर देगी न रहे बांस न बजे बांसुरी मिटाना पड़ेगा उसको सदा के लिए इसलिए कहते देखो मित्राई नहीं इतना ही नहीं कि, कि का भाव होने से मेरा निश्चय हो गया है इतनी ही न केवल मित्र इतन, इतना ही नहीं है किंतु क्या है अज्ञान अभावाच इत्या बल्कि अज्ञान का ही अभाव हो गया है इसलिए मेरा निश्चय पक्का हो गया उसको समझा रहे तत् यत न वेदे अतते न वेद मन को नो नह मन सुति नो न वेदेती ने वेद च है ना, ना, ना पर करे आप महा मन्ये को जोड़ लेना नो ने इति मन्ये मन को वहां पर भी लेना पड़ेगा अथवा वेद चैत्य से अर्थ कथ्य थे ना वो अलग कर दो वेद अलग कर दो वेद वेद और अलग व्याख्या कर देंगे कैसे कर रहे हैं देखिए मूल में भाष्य मन अनुर्तते तथा त्रह्म न वेदे थी मन योजना एक नंबर टिप्पणी तद ब्रह्म नवेद इति नैव मन्य ऐसा वाक्य को बना ले नो ने है ना नो नेद उसको इस तरह से मन्य को लिया ना उस नो ने उस वाला वाक्य बना लो मनने को जोड़ दो और क्या निकलेगा तब तथा तद ब्रह्मेदी नैव मन्य ऐसा नैव के साथ मन्य को जोड़ दो वेद तो ही है तद् त्र ना ऐसा क्या कारण है तुम ऐसा नहीं मानते हो क्योंकि अविद्रतिषेधा कारण क्या है कहते आविद ब्रह्म प्रतिषेधा अविद्य ब्रह्म प्रतिषेधा अविद्या आगमिन ब्रह्म अविद्य से विषेधा क्योंकि जो है आगम ने कहा क्या है अविदित का भी निषेध कर दिया आविता अधिक अविदिता अधिक अविदित का भी निषेध अविदित से भी परे मानी विदित भी हो सकती है विदित है वो और अविदित भी है वो केंद्र दृष्टिया अभी बोल चुके हैं विद्युत कैसे अज्ञान संशय अभाविदित इसे कहते ना न तो मतलब क्या किंतु तो? नसुवेदा क्यों क्या पर क्या क्या पर बोला ब्रह्मा न मन्ने मन्ने का मतलब सुवेद्या त्र नएदी भवति मन नाशनाथ कैसा हो गया क्योंकि श्रुति स्वयं कहती कथिये न आदिता से परे क्या होगा विदित होगा घटव विदित नहीं होगी का बात है वो तो कैसा विदित होगा ये प्रश्न डालोगे तब जवाब दिया जाएगा घटविदित नहीं होगा किन्तु अज्ञान संशय विपरीय अभाव स्वप्रकाशत्वी स्वप्रकाशत्व स्वयं ज्योतिषे न सर्वभाषक ऐसा पुस्तक अनुभव होता है इसी का नाम विदित जिसको कहा पहले श्रोत्र श्रोतम करके हमने जान लिया उसको मनुष्यों मनो करके इसको जान लिया हमने उसको इन सब का अवभाषक हमने इसका अनुभव करता हूं तो वह विजित हो गया और घटके जैसे अनुभव करता हूं तो कया वो सुवेदा में आ जाएगा विषित्व में ग्रहण हो ना फिर अवभाषक ने ग्रहण नहीं किया आपने अवभाषक में जानना अनुभव करना विदित और घटाजी रूप में विषयत्व न जानना तो है जो कि अल्पमे को मन में रख करके कह रहे आविद ब्रह्म प्रतिषेदा मैंने ब्रह्म को आविद परे है कहा करके आविदित ब्रह्म प्रतिदा तो तो गया निश्चय हुआ आविदित ब्रह्म प्रतिषेद नहीं जो है उसका प्रतिशेद हो गया हो गया खत्म तरी मन से फिर कैसे तुम मानते हो उसको इत्यता इत्युक्ते वेद च